नाम इसलिए दर्शन करते हैं अद्वैत सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत तो दर्शन है कहते हैं जो परमार्थ शांति दर्शन है परमार्थ दर्शन का क्या हुआ अद्वैत सिद्धांत अद्वैत मत यहाँ परमार्थ स्थान स्वरूपम दर्शनम क्या होगा परमार्थ स्थान स्वरूपम दर्शनम इसका यह है अद्वैत मतम प्रकाशिका में परमार्थ स्थान के रूपम दर्शनम परमार्थ स्थान के रूप दर्शन किया है आपका अद्वैत सिद्धांत है इसका इस अद्वैत सिद्धांत में स्थिति ज्ञान से तो में इस, तो तो, हाँ। हाँ इस कारण और फिर इस तो कारण में लेकर आएंगे तिरस्कृत अविद्या व्यवहारा नाम जिन्होंने अविद्या से होने वाले दीवार का तिरस्कार कर दिया है दीवार का दीवार है अभिज्ञा व्यवहार का है अभिज्ञा का है अविद्या व्यवहारों का तिरस्कार करने वाले अविद्यावहारों का मतलब जिन्होंने व्यवहार को छोड़ दिया है प्रपंच h... को दिया है व्यवहार को झोड़ दिया है प्रपंच को छोड़ दिया है अविद्या व्यवहारों का तिरस्कार करने वाले अद्वैत सिद्धांत में स्थिर परमार्थ कांत दर्शन का क्या अद्वैत सिद्धांत कि अविद्या व्यवहारों का त्याग करने वाले अद्वैत सिद्धांत में स्थित ज्ञाननिष्ठ परम मन सन्यासियों का कर्म mm -hmm. तो में अधिकार नहीं है ज्ञान था निश्चित मनुष्य संयासियों का कर्म में अधिकार नहीं है ऐसा अन्य स्थानों पर भगवान ने कहा ठीक है अब ये देखने का ना तो दिन स्थिति है, था इससे पहले अनाविष्टवाद परमात्मा एमया सभी अस्तों की तुम के यार तर... न करो ना करो कोई यही आया कि वो परमात्मा किसके समान नहीं करता है वह परमात्मा किसके समान नहीं करता है और किसके समान लिखाए माल नहीं होता है हम उस बात नीची जा रहे हैं परमात्मा किसके समान नहीं करता है और परमात्मा किसके समान लिखा निर्माण नहीं होता है इस विषय में दृष्टांत को कहा जाता है तो दृष्टांत पूछा गया आकाशम न उपलिख्यम सौ आकाशम न उपलिख्य सर्वतम आकाशम जैसे सर्वगौतम का अर्थ है सब में रहने वाला अर्थात सब्य रहने वाला अर्थात हाँ सर्व सर्वस्म सर्वग रहता है अर्थात व्यापक है जैसे की व्यापक आकाश सूक्ष्मता के कारण लिपायमान नहीं होता है व्यापक आकाश का लिपायमान नहीं होता है क्यों सूक्ष्मता के कारण आकाश सब दिखे नहीं होता है क्यों कुछ के कारण ध्यान देना जल्द यदि पुस्तक में पढ़ जाए तो पुस्तक लिपायमान हो जाएगा जल्द पढ़ने से पुस्तक क्या हो जाएगी ना पुस्तक में कमजोर हो जाएगी जी तो तो हो जाएगी लिपायमान ना है ना लिपायमान होने में पुस्तक जाए तो पुस्तक ऐसी बढ़ जाएगी लिपाय आपके शरीर में भी देर तक यदि जल का संबंध बना रहे तो बिकार आ जाएगा यही लिपायमान हो जाएगा सड़ जाएगा इसको बहुत रखेंगे लिफाएमान पता तो ही सो तो नहीं लिपायेमान होना आप देखेंगे कमल का पत्र भी जल में रहता है तो लिपाइमान होता है क्या लिपाहीमान नहीं होता है। ना। ना। नहीं होता है नहीं है वैसे पर आकाश है सरोगर है व्यापक है और व्यापक होने पर भी लिपाईमान नहीं होता है ऐसा क्यों लिपाइमान नहीं होता है सुख का दिखाया जैसे ये स्कूल है ना तो लिपायमान हो जाएगा इसमें बिखार आ जाएगा जलादि के से, वायु के सम्बन्ध से अग्नि के संबंध से अग्नि के सम्बंध कालाये तो भक्ति हो जाएगा, हो, जाएगा, हो जाएगी है ना अग्नि जल के संबंध के संबंध जी स्थल है ना क्यों अवकात अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका विकार होगा क्यों विकार नहीं होता है भगवान ने कहा है सूक्ष्मता के कारण है ना सूक्ष्मता के भगवान ने कहा है जैसे व्यापक व्यापक आकाश सूक्षता के कारण लिपायमान नहीं होता है अच्छा तो जितने व्यापक है उससे मान नहीं है मतलब उसके दोषो से लुस्त नहीं है उसके दोषो से संबंधित नहीं है आकार है से जितने व्यापक है उनके उनसे होने वाले दोषो से संबंध नहीं है ऐसा ये दृष्टान्त नथा से नीचे या दर्ष्टिक में सर्वत्र सर्वत्र थितावस्थि तथा आत्मा सर्वत्र नोपलिप्यवस्थि तथा आत्मा न तथा तथा सर्वत्र सर्वत्र अवस्थिता उपलिप्यवस्थि अवस्थिता क्या कहेंगे? तथा सर्वत्र अवस्थि आत्मा न सर्वत्र उपलिप्य संपूर्णी सर्वत्र दे क्या क्या है सब आत्मा सर्वव्यापक आत्मा व्यापक है शब्द हो गया नीचे हफ्ते है दूसरे भाग में तो सर्वत्र देहे कार्य किया है टीका कारो ने सर्वे यहाँ पर सर्वस्वी देहे क्या थे क्या है सर्वस्व देह ऐसा उसी प्रकार संपूर्ण देह में या सर्वेश्वे बहुवचन भी कर दिया उसने कहा प्रकार टीका में तो कोई नहीं पड़ता वैसे ही संपूर्ण देव में विद्यमान आत्मा लिपाईमान नहीं होता है संपूर्ण देह में विद्यमान आत्मा सूक्ष्मता के कारण लिपायमान नहीं होता है लिपायमान नहीं होता है तो संपूर्ण देह में स्थित आत्मा सूक्ष्मता के कारण लिपायमान नहीं होता है अर्थात दे के संबंध से होने वाले दोषो से युक्त नहीं होता है देह के संबंध से होने वाले दोषों से युक्त नहीं होता कोई दो उसमें दोस्त होगा तो उसमें दोस्त अब देखेंगे सर्वगौथम इसका व्यापक व्यापी व्यापक जैसे क्या है की आकाश सर्व व्यापक होने करेगी सर्व व्यापक होने करेगी सूख कार अर्थात जैसे गगन स्वर्व व्यापक होने पर भी कुछ प्रकार के कारण लिपायमान नहीं होता है आकाशम है इसमें आकाशन तक अवकाश लिपायमान नहीं होता है मतलब ना संपर्क से अगर दोषो से संबंधित नहीं होता है आकाश स्वर्व व्यापक होने पर भी दोषो से संबंधित नहीं जिसमें व्याप्त है उसके दोषो से संबंधित नहीं होता है तथा सर्वत्व देह अवशिका मतलब सम्पूर्ण देह में रहने वाला आत्मा उसी प्रकार संपूर्ण देह में रहने वाला आत्मा दोस्तों से लिपाईमान नहीं होता है संबंध में होने वाले दोन देना तो नहीं, नहीं होता है तो यहाँ आकाश के समान लिपाईमान नहीं होता है ये हो गया है अच्छा और न करो की तो देखेंगे फिर है ना आकाश के समान लिपायमान नहीं होता है और है यथा यथा कृष्णं इमं थ प्रकाशय कृष्ण लोकमती एकणक क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाशय भारत है भारत यथा एक रवि कृष्णम जैसे एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता एक है एक ही सूर्य है नैसे एक सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है अच्छा तथा प्रकाश्य कृष्णन क्षेत्रीय क्षेत्रीय क्षेत्रीय पहले भी मैंने क्षेत्र भी कहा जाए में रहने वाला तथा उसी प्रकार क्षेत्र ज्यात्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है पाद्य लेकर मुस्कृत करने है न उसी प्रकार क्षेत्र को प्रकाशित करता है अच्छा। आगे देखेंगे व्याख्या में यथा प्रकाश की प्रकाश क्षेत्र है और वाक्य का सविता सविता कर आदित्य चल जाएगा तथा तथित तदुवत तो समग्र ये कृष्ण क्षेत्र है ना संपूर्ण क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक माँ ऐसी लेकर माँ भूटानी अंतर ले लेना क्योंकि क्षेत्र जो है ना आप क्षेत्र क्षेत्र जो ही पदार्थ है क्षेत्र भी है और ये दृष्टि जो भूत आती है ये भी सबसे तो ले लेकर आदमी सब सब है। सब वाले दे। ये बताएगा दे। तो ये बताया जाए ना तो मतलब ये जो है ना कृषि क्षेत्र से दे लेंगे और सब दे दे लेंगे। ये सभी विषय भी ले लेंगे ठीक है सब कुछ ले लेना है इसी प्रकार से क्षेत्र की आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है माँ गुरु आदि क्षेत्र को एक होते हुए प्रकाशित करता है कहा प्रकाशिति क्षेत्र यहाँ पर रवि रवि दृष्टाना अत रवि दृष्टान का यहाँ पर रवि दृष्टान के आत्मा न उगया था आत्मा के यहाँ आत्मा आत्मा है न थी। थी आत्मा के सभी क्षेत्रों में एकता के विषय में थोड़ा सा थो क्या क्षेत्र की आत्मना एकस्व अलेखत्व क्या क्या ध्यान देने यहाँ पर रवि दृष्टान्त आत्मा के दोनों प्रयोजनों के लिए भी होता है आत्मा के दोनों प्रयोजनों के लिए होता है अब कैसे दोनों प्रयोजन तो आत्मनाथा का क्या है आत्मा के दोनों प्रयोजन के लिए भी होता है आत्मना व्यार्था का हमने क्या लिखाया सर क्षेत्र एकत्य अलि सत्य क्या या आत्मना से तो था। था। सभी में आत्मा नत्मा की एकता में सभी क्षेत्र में रहने वाली आत्मा कितनी है एक तो, तो सभी क्षेत्रों में रहने वाली आत्मा के एकता के विषय या सभी क्षेत्रों में रहने वाली आत्मा की एकता के विषय में या आत्मा की एकता के लिए तथा सभी क्षेत्रों में रहने वाली आत्मा के लेप नहीं परि सकते बताया पहले बन सकते है। यहाँ पर रवि दृष्टान्त आत्मा के दोनों प्रियोजनों के लिए है अर्थात सभी क्षेत्रों में आत्मा की एकता बताने के लिए है तथा सभी क्षेत्रों में आत्मा को लेप रहित बताने के लिए है जाएगा सभी क्षेत्रों में आत्मा की एकता को बताने के लिए है और सभी क्षेत्रों में आत्मा को लेप रहित के लिए है दो तीन एक वक्त छोड़ गया यहाँ की राम चाहिए तो ये अब इसको अब इसकी को आत्मा उ है ना तो इसको भाषाकार कम स्पष्ट करते है अपनी वासी को रवि की तरह सभी क्षेत्रों में रहने रवि की तरह सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक आत्मा है है न उसे को स्पष्ट किया सभी रवि सभी रवि की तरह सभी क्षेत्रों में रहने वाला एक आत्मा है तथा वो लेप रहित है कैसा वो लेप रहित है न तो यहाँ पर स्वार्थ में का प्रत्यय सुनने तो अलेखा कर लेख रहेगा लेख रही है स्वार्थ में का न माने ना बोगी माने तो फिर अलेखिका कर्ज करेगा लेखक रह अलेखका में क्या होगा लेखक तो रहेगी लेख करने वाले पदार्थ से रहित तो फिर ऐसा सुनना पड़ेगा आत्मा अलेखक लग है लगभग है की लेख करने वाले पदार्थ से रहित है इसलिए निभाई मन रही है जो ना पड़ेगा यदि रो भी मांगे ना तो आत्मा अरेखा कर अर्थात एक करने वाले पदार्थ से रही था इसलिए निर्णय और यदि इसमें स्वास्थ्य में काम मान लें तो सीबीआई में न तो आत्मा व्यार अच्छा अच्छा कर दिया स्वधान क्यों बढ़ रहे स्वप्रधान क्यों लेते है की तो अपने पदों का भी वर्णन होता वास्तव में तो अपने पदों का होता है अपने पद का भी होता है तो हो गया सबके का व्याख्यान हो गया समस्त अध्याय के अर्थ के उपसंधार करने के लिए समस्त अध्याय के अर्थ का समापन करने के लिए यह श्लोक कहा जाता है जा? सम्पूर्ण अध्याय के अर्थ के का उपसंधार करने के लिए संपूर्ण अध्याय के अर्थ को समाप्त करने के लिए यह श्लोक कहा जाता है बताओ क्षेत्र क्ष प्रकृति मोक्षित परम क्षेत्र क्षेत्र एवं एवं क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान परम परम क्या क्या ये ज्ञाप एवं अंतरम ज्ञान चक्षा ज्ञान की क्रिया करता है इस बात में ज्ञानी क्रिया का ये, ये ज्ञान चक्षा हाँ। एवं क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ये ज्ञान चक्षा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा हाँ। ये ज्ञान चक्षुषा एवं क्षेत्र क्षेत्र अंतरम क्या इमोशन परम प्रकृति ये जो ज्ञान रूप के द्वारा जो ज्ञान द्वारा इस प्रकार क्षेत्र के भेद को जो ज्ञान कक्षु के द्वारा इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के भेद को ये या क्रिया कर्म है कौन अंतरम इसका अंतर छेट क्षेत्र में के अंतर को है और किसको और भूतों की कारण प्रकृति के अभाव को जानता है ज्ञान होने पर सब कुछ ही रहता है कुछ नहीं रहता है दुम mm. नहीं रहता तो भूत प्रकृति का भूतों की कारण प्रकृति भूतों की कारण प्रकृति का मोक्ष या भूतों के कारण प्रकृति का अभाव भूतों के कारण प्रकृति के अभाव को जानता है भूप से है ना की जो ज्ञान पक्ष है इस प्रकार छेट क्षेत्र के भेद को किस का जैसा न समझाया गया है इस अध्याय में जो ज्ञान के द्वारा इस प्रकार छेद क्षेत्र के अंतर को तथा भूतों के कारण प्रकृति के अभाव को तो जानते हैं परम यानी वो परम ये परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं किसको प्राप्त होते हैं परम को प्राप्त होते हैं अर्थात वो पुणा दे नहीं करते हैं लगायेंगे यथा व्याख्या प्रयोग विश्लेषण भाष्यकार ने लगाया है मतलब जैसे हमने व्याख्या दी है ना वैसे व्याख्यान के अनुसार लेना एवं अंतरंग का अर्थ है भेद बताया ना इस त्रेतर बिलक्षण विशेषम की परस्पर में बैलक्षण रूप भेद परस्पर में परस्पर तो में वैलक्षण रूप भेद ज्ञान सकते ज्ञान के, के से प्रशासन अर्थ दे के उपदेश से जन्म शास्त्र आचार्य के उपदेश से जन्म क्या आत्म प्रत्यय ज्ञानम आत्म प्रत्यय ज्ञानम करके यहाँ पर आत्म प्रत्येक जनकम ज्ञानम लो आत्म साक्षात्कार तो का जिनक ज्ञान आत्म साक्षात्कार का जनक ज्ञान बताता हूँ आप प्रत्यय ज्ञानम का आप प्रत्यय का जनक ज्ञान का ज्ञान या साक्षात्कार क्या लिखा प्रत्यय जनतम ज्ञानम अथवा आत्म साक्षात्कार जनतम ज्ञानम ऐसा ज्ञान के छुता में ध्यान देना ज्ञानम से ज्ञानम ज्ञानमक्षु तो ज्ञान क्या यहाँ पर शास्त्र और आचार के उपदेश के जन ने आत्म साक्षात्कार का जनक ज्ञान आत्म साक्षात्कार का जनक ज्ञान क्या होगा पहले जो है परोक्ष ज्ञान होगा ना साक्षात्कार का जनक ज्ञान क्या होगा परोक्ष ज्ञान होगा जैसे साक्षात क्या होता है ऐसा जो अत्म हुआ है और तो अब ज्ञान ही चक्षु है तो क्या है आत्म साक्षात्कार के जनक ज्ञान रूप चक्षु ज्ञान रूप चक्षु जैसे चक्षु किसी को जानने का साधन है तो ज्ञान भी आत्मा को जानने का साधन है इसमें ज्ञान को क्या कहिए शिक्षु से घटाजी को जानने का साधन है इसी आत्मा को जानने का साधन ज्ञान है तो ज्ञान को क्या कहिएगा शिक्षु ऐसा अब बताता हूँ ज्ञान चक्षु हो गया अत्यंत एक वचन में क्या बनेगा ज्ञान चक्षु का ज्ञान लेंगे जो ज्ञान चक्षु के द्वारा इस प्रकार छेट क्षेत्र के भेद को जानते हैं तो यहाँ पर छेट क्षेत्र के भेद को जानते हैं ज्ञान चक्षु का शुरुआत शास्त्र और आचार्य उपदेश के जन आत्म साक्षात्कार करना ज्ञान तो आत्म साक्षात्कार तो का जनक यहाँ तो होगा और उससे क्या होगा आत्मा का साक्षात्कार होगा आत्म साक्षात्कार होते हैं अपरोक्ष साक्षात्कार से क्या होता है अप्रोक्ष है ना साक्षात्कार से क्या है अप्रोक्ष है ना इसका अभी आपको क्या हो रहा है प्रैक्टिस हो रहा है इसका परोक्ष है ले है तो अपरोातकार का मतलब क्या होता है अप्रोक्ष है और उसका जेने कौन होगा पहले ही पहले परोक्ष होगा ना वृत्ति ज्ञान तो सभी है अपरोक्ष भी वृत्ति ज्ञान है परोक्ष भी वृत्ति ज्ञान है वृत्ति ज्ञान तो सभी है आत्मा के जो स्वपभूत ज्ञान है ना आत्मा है उसका स्वरूप ज्ञान को करके सभी ज्ञान ज्ञान है ना तो आत्म साक्षात्कार का जनक ज्ञान क्या होगा परोक्ष ज्ञान होगा जो आचार्य उपदेश प्राप्त होगा उस परोक्ष ज्ञान से क्या होगा अपरोन होगा तो जो अपरोक्ष ज्ञान होगा ना परोक्ष ज्ञान तो तो तो तो तो से जो उससे क्या होगा अपरोक्ष होगा उसके द्वारा क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में होगा ना उससे क्या होगा क्षेत्र से विरक्षण क्षेत्र के प्रतीक होगा तो मतलब इसके द्वारा क्षेत्र क्षेत्र के भेद को जानते हैं पंक्ति लगाएंगे कहा गया आत्म प्रत्येक ज्ञान प्रकृति ज्ञान को समझाते हैं भूता नाम प्रकृति क्या बनेगा भूत प्रकृति अच्छा और भूत प्रकृति प्रकृति कर्त किया अविद्याणा की अविद्या रूप ये भूतान करते भूतों के कारण प्रकृति अब वो कैसी है अविद्याण है या अविद्या रूप है अव्यक्त वाली अर्थात अव्य उस भूत प्रकृति का अभाव बनना भूतों के कारण प्रकृति के अभाव को प्राप्त होना भूतों के कारण प्रकृति भूतों के कारण प्रकृति के अभाव को प्राप्त होना भूतों के कारण प्रकृति के अभाव को प्राप्त होने को जो जानते है विधु करके जान करके लक्षण दी थे परम परमार्थत्व तो, वो परमार तत्व तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं पुनर्देह हम न को प्राप्त नहीं करते अविद्या रूप है ना तो कहते हैं अविद्या प्रकृति है। है और अविद्या एक है तो तो परमानंद भारती स्वामी जी आए थे वो कहते हैं अविद्या लक्षणा तरफ अविद्या के लक्षण वाली है मतलब अविद्या से युक्त है तो मतलब क्या है की अविद्या से युक्त प्रकृति है तो ज्ञान से अविद्या हो जाएगी प्रकृति बनी रहेगी ऐसा वो कुछ भाषा के प्रति पर वो भी व्याख्यान करते हैं और प्रचलन में तो यही है अविद्या करते हैं तो कहते हैं इससे ये प्रकृति बनी हुई है अविद्या प्रकृति है जीवो की अविद्यास में प्रकृति में पड़ी रहती है उनका कहना है है सस्ती है ना भूतों की प्रकृति का प्राप्ति भूतों की प्रकृति क्या हमने बताया भूतों की प्रकृति का मोक्ष या भूतों की प्रकृति को अभाव की प्राप्ति ऐसा है प्रकृति से मोक्ष तो फिर किसी और को कहना पड़ेगा है ना तो अन जो उससे मोक्ष अन्न का और मोक्षिक अभाव गमन तो अन्य आत्मा का अभाव होता है क्या इसलिए पंचमी नहीं माननीय पंचमी मानने पर क्या होगा मोक्षा अभाव उसके अभाव तो नहीं होगा इसलिए कौन सा अध्याय हो गया तीसवीं महाभारती संहितायाम व्यामसी बनाई तो व्यासुकी संहिता हो गई है बीस फरवरी अच्छा बीस फर्म का है इस श्री कृष्णार्ज समय है, अब त्रियो रसोध्याय अध्याय सबसे अधिक समय ले आया गया सब अध्यान से सब दिन ऐसी ज्यादा लग गया ना सब अध्यान से अधिक समय इसमें लगा त्रियोश में और सत्रह तक तो समय लगे हैं छुट्टी में वो मेला गया ना सावन और छुट्टिया में वो कम वो तो ही आए थे क्योंकि लोग कमी होती है ना क्योंकि अभी देखो कल सोमवार को छुट्टी हो जाती है लोग बताते हैं विद्यार्थी सबसे आने वाले तो परेशानी हो जाती है अब मेले दो सौ मत बया उत्प्य मानम छेद क्षेत्र संयोगात इति उत्पाद पहले एक तो श्लोक वैसा था हाँ बोलो की जो कुछ होता है सब छेद क्षेत्र के संयोग होता है यावत पंचायत याव पंचायत स्थावर छह क्षेत्र क्षेत्र संयोगात हाँ छे क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होता है उत्पन्न सर्वम उत्पन्न होने वाली सभी वस्तु है ना, उत्पन्न होने वाली सभी वस्तु के संयोग से उत्पन्न होती है ऐसा पूर्व में हो गया छे क्षेत्र के संयोग से कैसे उत्पन्न होती है सत प्रथम है न कैसे सभी वस्तु में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तु क्षेत्र के संयोग से कैसे उत्पन्न होती है तत्प्रदर्शनार्थम उसको बताने के लिए उसको बताने के लिए या उसका बोध कराने के लिए परम भूया इत्यादि से अध्याय आरम्भ होता है परम भूया प्रोक्षा है ना और परम भूया इत्यादि वचनों से अध्याय का आरंभ किया जाता है तो अध्याय का आरंभ क्यों किया जाता है प्रयोजन बता दिया ना आ, कैसे उत्पन्न होते हैं इसको बताने के लिए ठीक है अथवा से दूसरा प्रयोजन अथवा ईश्वर पर तंत्र यो हो के अधीन रहने वाले कौन क्षेत्रों में ईश्वर परतंत्र दूगों। दूगों और डिविजन है।, है ना ये दोनों का विशेषण है अर्थात ईश्वर के परतंत्र दोनों कम क्षेत्र और क्षेत्र के ईश्वर के परतंत्र क्षेत्र और क्षेत्र के जगत के कारण है ना क्षेत्र क्षेत्र संयोगा है ना कि क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से सब कुछ बना है तो जगत का कारण कौन हुआ क्षेत्र क्षेत्र दोनों क्षेत्र हो गया अपरा क्षेत्र हो गया अपराप्रकृति और क्षेत्र क्या हो गया हाँ क्षेत्र हो गया अपरा प्रकृति और क्षेत्र हो गया अपराप्रकृति तो ये दोनों जगत के कारण है और दोनों जो जगत के कारण है वो स्वतंत्र है जी किसी के की अधीन है ईश्वर के अधीन है और तंत्र के मत में क्या है कि वो क्षेत्र और क्षेत्र और बोध अथवा ईश्वर के अधीन क्षेत्र और क्षेत्र की जगत कारणता है ईश्वर के अधीन क्षेत्र क्षेत्र की जगत कारणता है अथवा कोई नहीं क्षेत्र और क्षेत्र जगत के कारण नहीं है अच्छा सांख्यो की तरह तो सांख्यों की तरह तो स्वतंत्र क्षेत्र क्षेत्र जगत कारण नहीं है यह जोड़ लेना क्या सांख्यांख्यो की तरह तो स्वतंत्रों क्षेत्र क्षेत्र के हो ना ना कर जगत कारण ना लग गया किंतु सांख्यो की तरह स्वतंत्र क्षेत्र क्षेत्र का न कर जगत कारण कम ना न क्या जगत कारणत्म किंतु सांख्यो की तरह तो संख्यों की तरह स्वतंत्र का जगत कारण तो नहीं है संख्य दर्शन संख्या स्वतंत्र क्षेत्र जगत के कारण नहीं है इसी एवं तर्थ है इसी एवं का मतलब इसको बताने के लिए इतम प्रथम इस अर्थ को बताने के लिए इस बताने के लिए अध्याय आरम्भ पहले विभाग संबंधित है ना इस अर्थ को बताने के लिए अध्याय का आरंभ किया जाता है अथवा हुआ ना वो ऐसा ऐसा कैसे कारण है अथवा वो पर भी अधिन कारण है इसको बताने के लिए जाए का आरंभ किया जाता है प्रकृतिस्थम प्रकृति स्तम्भ गुण सुचा संस्था प्रकृति स्थम प्रकृति में स्थित होना और गुणों में आपत्ति करना संसार का कारण है ऐसा कहा गया प्रकृति स्तम कर् है कर कि प्रकृति को ये, ये क्या है प्रकृति यह है ना देख इंद्री सर प्रकृति के साथ होंगे जो प्रकृति है इसमें स्थित होना अर्थात इसमें क्या संगा इसको अपना स्वरूप मान लेना प्रकृति को देव को तो अपना स्वरूप मान लेना अपने को अभेद मान लेना की प्रकृति में इसकी होना और गुणों में आसक्ति करना संसार का कारण है ऐसा कहा देना अब देखना कश्मीन गुण है कथम किस गुण में कैसे आसक्ति होती है सब सुरक्षा त्रिगुण है तो किस गुण में कैसे आसक्ति होती है वह गुणा अथवा कौन से गुण है चा के आख में हुआ किसक जो सभी को उत्तर दिया गया है अथवा नहीं है किस गुण में कैसे आ सकती होती है और कौन कौन से गुण हैं कथम हुआ से बजनन की और वे गुण कैसे बंधन करते हैं वे गुण कैसे बंधन करते हैं कैसे बांधते हैं क्या गुणे क्या मोक्षन प्रथम क्या और गुणों से मोक्षित होता है और मुक्त का लक्षण करना चाहिए मुक्त का लक्षण एक एवं अर्थम क्या इसलिए अध्याय का आरंभ किया जाता है अध्याय आरम्भ क्या है ना ऊपर के दो अनुदों में जो कहा गया है ना दो वाक्यो में उसमें तो विकल्प है कि अध्याय आरंभ किया जाता है अथवा इसलिए और ये ये तो, तो ये तो है ही उसमें विकल्प है अथवा किया ना इसमें अथवा है ना ये ढूंढते निकालिए इसी हाँ प्रकृति के साथ साधा सुधरने वाला है उसको अपना रूप मानने वाला साधा सुधरने वाला प्रकृत आत्म है ना प्रकृति को आत्मा रूप से मानने वाला से क्या किया था ना सुख दुख मुह किया था चलो वो कार्य कारण भाव संबंध नहीं लगे आगे देखेंगे भगवान लेखेंगे परम ये परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञान उत्तम यदि ज्ञावा मुनय सर्वे पराम ज्ञान नाम उत्तम भूय ज्ञान नाम उत्तम परम ज्ञानम प्रवक्षा भूय ज्ञान नाम उत्तम परम ज्ञानम प्रवक्ष पर भूया करते पुनः है न मतलब पूर्व के अध्यायों में तो प्रकाशित हैं फिर बता रहे हैं भूया करते पुनः ज्ञान नाम उत्तम परम ज्ञानम ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान ज्ञान के दो विशेषाण है उत्तम और पर ज्ञानों में उत्तम पर ज्ञान को कहूंगा मैं पुनः मैं अहम कर्ता का अध्ययन कर लेंगे प्रोक्ष मैं पुनः ज्ञानों में उत्तम मैं पुनः सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान भोग चलेगा मैं पुनः सभी ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं पुनः सभी ज्ञानों में उत्तम पर ज्ञान को कहूंगा यद ज्ञातवा यद ऊपर ज्ञान आया है ना यद लेना यज्ञान जिस ज्ञान को जानकर जानने का मतलब कर ज्ञातवा का ज्ञान को जानने का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करना ठीक है यज्ञवा कहता है जिस ज्ञान को प्राप्त करके सर्वे मुनयावी मुनि इत पराम सिद्धि गता यहाँ से परा सिद्धि को प्राप्त हो गए यहाँ से परा सिद्धि को प्राप्त हो गया यहाँ से मतलब भाषा ने बताया है की देवंधन से निवृत्त होकर सिद्ध जी को प्राप्त हो गये यहाँ से मतलब देवी बंधन से निवृत होकर सिद्ध को, को प्राप्त हो गए अर्थात मोक्ष को जिस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनि देवी बंधन से निवृत्त होकर के परा को प्राप्त हो गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए लग जाएगा परम देखेंगे वह श्लोक के आरम्भ में है और समय जो है ना द्वितीय पाठ के अंत में है वास्तविक कहते हैं परम ज्ञानम इस प्रकार परम इस पद का ज्ञानम इस विवाहित पद के साथ संबंध होता है लगे? परम इस पद का ज्ञानम इस विवाहित पद के साथ संबंध होता है है ना? करते जो वही है नोया कर सकते नवे पूर्व के सभी अध्यायों में बार, बार बार कहे जाने पर भी कहूँगा बार बार कहे जाने पर भी कहूँगा ज्ञान जो दो विशेषण क्यों लगाए एक विशेषण परम है दूसरा क्या उपनम तो कहते हैं उस ज्ञान का विषय क्या है धर्म ज्ञान का विषय क्या है परमात्मा विषय ज्ञान है तो ज्ञान का विषय परमात्मा परमात्मा पर है ना। तो ज्ञान का विषय पर है इसलिए उस ज्ञान को ऊपर कहा ज्ञान का विषय सारे इसलिए उस ज्ञान को क्या कहा लगाइए सत्य परम परम कर है ये सत्या परम है ना कर वस्तु के तत् है सद ज्ञानम क्या सत्य से क्या सद ज्ञानम क्या कर वस्तु के तत्म क्या पर वस्तु तट तत्परम और पर वस्तु को विषय करने के कारण वह ज्ञान पर वस्तु तो तो को पर विषय करने के कारण है ना नो परमात्मा ही है ज्ञान को कर क्यों का पर वस्तु को विषय करने के कारण सट क्यूँ वो कौन है पर वस्तु को विषय करने वाला कौन है तो कहते हैं ज्ञान कौन है वो ज्ञान है अभी उसको ध्यान देना वो सभी ज्ञानों में ज्ञान वो उत्तम क्यों है उत्तम फल फल उत्तम फल होने के कारण वो ज्ञान फल क्यों है बताया ना वो ज्ञान उत्तम क्यों है? उसका फल उत्तम होने से वो ज्ञान उत्तम है उस ज्ञान का फल क्या है फल उत्तम होने से वह ज्ञान उत्तम है क्योंकि लगाएंगे सर्वे सर्वे उत्तम कर तो उत्तम फलत्वाद फल उत्तम होने के कारण वह ज्ञान कैसा है उत्तम लगेगा सभी ज्ञानों में सभी ज्ञानों में उत्तर है और सभी ज्ञानों में उत्तम फलवाना है ना इसलिए उत्तम समझिए लगेगी सभी सर्वे नाम उत्तम फल उत्तम सभी ज्ञानों में उत्तम फल होने से उत्तम लगेगा सभी क्या ज्ञान जितने भी ज्ञान है अभी आ रहा है सभी ये सभी ज्ञानों में उत्तम फल होने से उत्तम है लौकिक ज्ञान अवलौकिक ज्ञान जितने भी ज्ञान है ना दृश्य वस्तु विषय दृश्य वस्तु विषय सबसे ये सभी ज्ञान लेगा बहुत अलौकिक पदार्थों का ज्ञान है अलौकिक पदार्थों का ज्ञान सब ले लेना सब में उत्तम यही है ज्ञाना नाम है तो ये ज्ञान देने यहाँ पर ज्ञान नाम ज्ञानम ज्ञाना नाम ये सष्ट है और ज्ञानम ये प्रथमांत पर है ठीक है ज्ञाना नाम सष्ट ज्ञानम प्रथमांत है तो सष्ट वाले को बताते है ज्ञाना नाम यहाँ पर नमानित वादी नाम ज्ञाना नाम यहाँ पर अमानित नाम ज्ञान साधना नाम न लिखा ना पहले न ग्रहणम ज्ञाना नाम इसी मतलब ज्ञान नाम इस पद से ज्ञाना नाम इस पद से hmm. ना ग्रहणम न ना hmm. ज्ञाना नाम यहाँ पर ज्ञान के साधन का ग्रहण नहीं होता है ठीक है hmm. अच्छा किम तर तभी किम तो किसका ग्रहण होता है यज्ञादी ये वस्तु विषय वस्तु विषय नाम ज्ञाना नाम ग्रहणम होती है यज्ञाधि यह वस्तु को विषय करने वाले ज्ञानों का ग्रहण होता है यज्ञाधि गये वस्तु विषया नाम ज्ञाना नाम ग्रहण होती है यज्ञादी गे वस्तु को, को विषय करने वाले ज्ञानों का ग्रहण होता है आदि से क्या क्या लेना है ग्रंथ में आएगा आदि से ब्रह्म को भी लेना है क्योंकि ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान होगा ना तभी तो क्या बोला है उसका विशेष पर होने से ज्ञान तो हो को पर कहा विषय कब पर होगा जब उसका विषय परमात्मा के ऊपर है है ना कब होगा उस, हो उस ज्ञान का जब वो परमात्मा जिसका ज्ञान पर होगा तभी तो मोक्ष दे पाएगा और यज्ञ आदि आदि से क्या लेना पर लेना है परभ्रम यज्ञ आदि के वस्तु को विषय करने वाला यज्ञ को यज्ञ को यज्ञ को विषय करने वाला और परभ्रम को विषय करने वाला हो गया मोक्ष है यहाँ प्राणी का वो अमानित स्वादी ज्ञान के साधन अमानित स्वादी मोक्ष के लिए नहीं है है ना ज्ञान के साधन अमानित स्वादी मोक्ष के लिए मतलब अमानित स्वादी ज्ञान कहा गया है ना तो अमानित स्वादी ज्ञान मोक्ष के जनक नहीं है वो तो ज्ञान के साधन है ना अमानित जिस ज्ञान के साधन है वह ज्ञान मोक्ष का है अमानित जिस ज्ञान के साधन है वह ज्ञान मोक्षिका Michael? जनक है पर अमारित साक्षात ज्ञान के जनक है क्या mm -hmm. तो साक्षात मोक्ष जनक का निश्चित किया जाता है मोक्ष है वे अमानित मोक्ष के जनक नहीं है या वे अमानित मोक्ष के लिए नहीं है मतलब साक्षात मोक्ष के लिए नहीं है ये मतलब है। साक्षात मोक्ष के लिए mm -hmm. तू इदम मोक्षाए किन्तु इदम मतलब या कौन ये वक्षमाण ज्ञान कौन सा वक्षमाण ज्ञान को यज्ञ आदि ये, ये वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान यदि करने वाला ज्ञान मोक्ष के लिए कैसे होगा तो आदि बताया ना मैंने की हाँ. मतलब अमानित अमानित ज्ञान अमानित रूप ज्ञान अमानित रूप ज्ञान मोक्ष के लिए नहीं है मोक्ष का जनक नहीं है किन्तु यह वक्षमाण ज्ञान मोक्ष के लिए है या मोक्ष का जनक है इसलिए स्तर और उत्तम शब्दों के द्वारा स्तुति करते हैं श्रोताओं की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए कराएंगे आमानितवादी ज्ञान मोक्ष के साधन नहीं है किंतु कि वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान मोक्ष का साधन है इसलिए श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए स्तर और उत्तम शब्दों के द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है ये वस्तुओं का विषय करने वाला ज्ञान मोक्ष का साधन हाँ आदि से परमात्मा लेना है ना आदि से क्या लेना परमात्मा तो दो ज्ञानों की चर्चा आई एक तो अमारित उसको लेना नहीं लेना किसको है यज्ञादी गये वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान को तो क्योंकि यज्ञापुनिया सर्वे पराम सिद्धी के साथ जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो गए तो को प्राप्त करके मुक्त होगा सीधे मोक्ष साधन है अच्छा। तो अब ध्यान देना जो जिसका ग्रहण किया है किन तरीका भाषाकार ने क्या बोला है यज्ञादी गये वस्तु के परिणाम तो जिसको ग्रहण करना है वही क्या है मोक्ष साधन है जिसको ग्रहण करना है वही मोक्ष का साधन और जिसको नहीं ग्रहण करना है वो मोक्ष का साधन नहीं है ये ध्यान रखना गीता अनुवाद अनुकूल नहीं है इसका तो दो ज्ञानों की जनता भाष्पाल में ऊपर तो जिसको भाषक काल ने ग्रहण किया है वही मोक्ष का जनक है जिसका निराकरण किया है वो मोक्ष का जनक नहीं अनुवाद ठीक नहीं है यज्ञा यज्ञवा का तो तो प्राप्त जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुनिया करते मनन शीला सन्यासी मनन करने वाले सभी सन्यासी पराम सिद्धि मतलब मोक्षा मोक्ष नामक पराक्षी को प्राप्त हो गया अथा से प्राप्त हो गये ईटा करते अस्मत मतलब इस देव से निवृत्त इस देवंधन से मतलब इस देवबंदन छोड़ने के बाद इस देवबंधन को छोड़ने के बाद एक मिनट रुकना भी अच्छा इस देवबंदन को छोड़ने के बाद इस देवंधन से निगृत होने के बाद मोक्षाक्ष पराम से दिन गटाह ऐसा करेंगे मोक्षाक्ष पराम से दिन गटाह गटा कर प्राप्त अच्छा। मोक्षाम सिद्धि को प्राप्त होंगे अस्याचार सिद्धि अनिल कांतिको दर्शे की और इस सिद्धि का अनेकत्व दिखाते हैं अनेकत्व तो का भवित्व इस सिद्धि का अवश्य भविष्य दिखाते हैं ये सिद्धि किससे ज्ञान से कौन सी सिद्धि वो सिद्धि। और ज्ञान से इस सिद्धि की अवश्य भविता बताते हैं ज्ञान इदम ज्ञानम उपात्र आता है इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म को प्राप्त किए हुए लोग इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म को प्राप्त किए हुए ज्ञानी स्वर्गे अति न उपजायनते सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते हैं या सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या प्रलय न बसंती और प्रलय में पीड़ित जिसका जन्म होगा वही तो लिख होगा उत्पन्न नहीं होगा फिर लिखता होगा इस ज्ञान पर लेकर मेरे साधारण लोग में उत्पन्न नहीं होते हैं और ज्ञान है जो है ना क्षेत्र ज्ञान चापी मांगी अक्षे क्षेत्र के अभेद को विजय करने वाला ज्ञान अथवा अहम ब्रह्मात्मी ज्ञान इस ज्ञान का आश्रय एकदम ज्ञान उनसे क्या लेना यथो कम ज्ञान होगी नहीं क्षेत्र और ब्रह्म के अभेद बताने वाला ज्ञान क्षेत्र और ईश्वर के अभेद को बताने वाला ज्ञान या अहम ब्रह्मष्मी ऐसा ज्ञान ये यथोक् ज्ञान का लग गया यथोक ज्ञान का उपाश्रित का अर्थ है ज्ञान साधना अनुष्ठाए ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके ज्ञान के साधन कौन अमानिषवादी ज्ञान के साधन अमानसवादी का अनुष्ठान करके सम्ति ऐसे लगाएंगे ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके यथोक्त ज्ञान को प्राप्त कर।, तो कर दी समझी कैसे लगेगी ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करके यथोक्त क्षेत्र और ईश्वर की एकता को विषय करने वाले ज्ञान को प्राप्त करुष्ठाए यथोक्तम करके अमानित ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके अनुस्थान कर दे मतलब हम तो आश्रम में ला करके क्षेत्र को एकता को विषय करने वाले ज्ञान का के। हो जाएगा जब तक हम ज्ञान के साधन नहीं होंगे तब तक होगा वो ज्ञान इस तर इस पर ज्ञान नहीं रहता है ज्ञान के साथ साधन। साधनों पर ध्यान नहीं है उन पर खुद करके आजकल लोग बड़ी बड़ी वेदांगी करते हैं उस पर लोग पानी गिराने देता तो होती है वेदांति आज का आचर नहीं। गया। नहीं दे दे है। तो गया। है। में रुक रुक हो जाएगा मस्त रूप काम आगता प्राप्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए या मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए न तो समान धर्मताम साधर्म्यम या साधर्म कार्य समान धर्म नहीं है समान धर्म नहीं है क्यूँकी गीता शास्त्र में क्षेत्र को ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया है ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण